एक एक विचार ऋचा उसी प्रकार पढ़ रहे हैं जैसे गुरुकुल में हमारे पूर्वज अपने भूले बचपन को धोते थे पवित्र करते थे हम उसी परिपाटी में साथ में ब्रह्म सूत्र है और संपूर्ण वेदादि ग्रंथों से पुराण स्मृतियों अपने उपनिषद सभी ग्रंथों से हम कथाओं को भी एक कथा के रूप में एक माला के रूप में पिरोते चल रहे हैं वर्तमान हम भगवान श्री राम के जो गुरुकुल में जो उद्देश्य कथा का था वह हम जान रहे हैं, जहां दस इंद्रियों का निग्रह करने वाला मनोवृत्ति मन दशरथ है और इस मन दशरथ की तीन मनोवृत्तियां हैं कौशल्या सबकी पीड़ाओं को पीना और सबके लिए सुखद होना पीड़ा देने वाले का भी भला चाहना सुमित्र सबसे मित्रवत रहना प्राणी मात्र से भेद नहीं करना और के, -के जिज्ञासाओं में सत्संग की धर्म की रहना ये तीन मनोवृत्तियां इस मन दशरथ की पत्थ हैं बस में से आन ने लौटा ये शरीर और जीव यही तो भूमि सुता जानकी है आत्मा श्री राम है तो एक और 20 लाख वर्ष पुरानी महाविष्णु की राम रूप में अवतरित होकर की गई लीला और दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति में घटने वाली श्री राम कथा गुरुकुल में इन दोनों को लेकर चलने का चलन है यहां पूरा इतिहास गुरुकुल में नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि सनातन धर्म की मर्यादा में ईश्वर भजे नहीं जाते प्रभु जिए जाते हैं राम भजना ही नहीं है रामय होकर जी के दिखाना है यही भक्ति का संकल्प लेकिन कथा सुनकर भी हम नहीं सुन पाते जानकर भी नहीं जान पाते इसका कारण है कि हम कथा जी जो नहीं पाते अपने को खोए तो उनका रूप पाए मैं मरू तो हरि मिले जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं मैं न और प्रेम गली अति करी जाने दो न समाए और एक स्थूल बात जो इन कथाओं से उभर कर आई है कि किसी भी प्रकार का दंभ करने वाला व्यक्ति कभी भी समर्पित अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता जब वो समर्पण ही नहीं दे सकता तो वो भक्त कैसे होगा दंभ भक्ति का पूजा का सर्वनाश है क्योंकि दंगे व्यक्ति पहले ईश्वर को मारता है तभी तो कहता है मैं हूं मैं करता हूं तो इसीलिए कहा मैं मरे तो हरि मिले जिसने दंभ नहीं छोड़े वो कभी किसी को समर्पित नहीं हो पाया भगवान को भी नहीं भक्ति को भी नहीं अच्छाइयों को भी नहीं हमें इस दम्भ को मारना होगा क्योंकि तो कोई भी व्यक्ति सत्यनिष्ठ होकर नहीं जी सकता यदि वो दंभी है ये हमने वेद की ऋचाओं में पढ़ा क्योंकि सत्य क्या है कि हम शरीर का एक कोष नहीं बना पाए सत्य मात्र इतना है कि आज भी भ्रस्मी को में परमेश्वर ही लाते हैं यही आत्मा बन के पेड़ों में यज्ञ करते हैं तो बूढ़ा शरीर एक बार फिर अन्न और वनस्पतियों में लौटता है वो स्वयं नहीं लौट पाता है यज्ञ ही लौटाता है और ये भी सत्य है कि वो अन्न को गर्भ में शिशु का रूप न मम्मी देती न पापा उन्हें तो एक कोश उंगली के एक टुकड़ा बनाना नहीं आता आत्मा ही बनाता है यज्ञ के द्वारा तो जब तक दम नहीं हटा हम अपने भीतर नहीं गए और जो भीतर ही नहीं गए उन्होंने सत्य कब पाया वो बड़े धर्म पूर्वक अधर्म को धर्म के नाम पर जिया करते हैं। उनका यही सत्य है कि वो हर झूठ को सच बनाकर जीते है।, सच क्या है कि थाली भर भोजन से बूंद रख के हमें कोई बनाना नहीं जानता घटघटवासी आत्मा श्री राम ही हर जीव की जूठन को सबरी का प्यार देते उसकी देह में भोजन को रखने बदलते हैं तो जो सत्य निष्ठ होंगे जिन्होंने सत्य को देखा होगा वही तो सत्यवादी होंगे ये जो तथाकथित सत्य है आजकल जो नए प्रकट हुए हैं संप्रदायों और सोच के कारण हाँ जिसे हम कह सकते हैं रिलेटिव ट्रूथ रिलेटिव सेम्पैथी रिलेटिव ऑनेस्टी क्या कि सारे आदमी बहुत बहुत झूठे हैं उनमें मैं कम झूठा हूं इसलिए मैं रिलेटिवली सच्चा हूं लेकिन ये सत्यनिष्ठ होना तो नहीं है जिस प्रकार हवा में उड़ती पतंग हम सब देखते हैं लेकिन उस उंगली को कहां देख पाते हैं जो उड़ी होती है पतंग को उसी प्रकार हम वाह जगत में हर असत्य को सत्य ही मानते हैं और भूल जाते हैं कि हर विचार प्रत्येक जीवधारी हर शरीर की भीतर से चलाएमान है आत्मा से गतिमान है और सत्य आत्मा ही है दूसरा नहीं है कोई इसी को आज के ब्रह्म सूत्र में ले ले जो आज का ब्रह्म सूत्र है हमने लिया है आपने वहां पीछे बोर्ड से भी जो नोट किए जो लगातार भेद के रिचार को चल रहे हैं कहा भेद भेद उपदेशाच कि जीव और आत्मा के भेद को जाना जिसने हाँ, पढ़ लिया है। हम एक इंजीनियर साहब के पास गए बहुत पुरानी बात है बड़े इंजीनियर थे वो तो कहने लगी मैं तो ब्रह्म हूं आत्मा हूं अब मैं कैसे कह दू कि झूठ बोल रहे तो बोले फिर मुझे पूजा पाठ की जब तक की क्या जरूरत स्वामी जी मैं तो ब्रह्म हूं तो उनकी धर्मपत्नी कहने लगी इन्हें आज सही कर जाइएगा ये सुबह से शाम तक ब्रह्म ही डकारते रहते तो हम, कहा अच्छा बात तो सही है तुम्हारी क्योंकि हर व्यक्ति अपने आत्मा में पूर्ण है अगर तुम ब्रह्म हो तो बात तो सही है पूर्ण निधम पूर्ण अदा पूर्ण निधम पूर्ण अदा ठीक है तो चाहे लेकिन उनकी धर्म पत्नी आए तो हमने कहीं नौकरानी कब से रख ले खेला क्या कह रहे हैं आप तो मैं फिर देखा नौकरानी नहीं, नहीं अच्छा अच्छा तुम्हारी माता जी हैं बोले स्वामी जी क्या हो गया ये मेरी धर्म पत्नी है थोड़ी सी वो भी दुष्ट हो गई पहले तो उन्होंने कहा था इसको दोस्त तुमने तो कहा अच्छा अच्छा तुम्हारी धर्म पत्नी है बोले हाँ कहा हमें नहीं पता था ब्रह्म की बीवी होती है तो चौंके अहम तो ब्रह्माष्टमी नहीं कहूं तो क्या कहूं मैंने कहा बेटे कहो अहम ब्रह्मास्मि अभी भ्रम हो ब्रह्म की अवस्था नहीं पाए किताब पढ़ लेते हो आधा पाधा प्रवचन सुन लेते हो और गैस चढ़ जाती है दिमाग में अहम ब्रह्मास्मि जीव ही की अवस्था है जब वो पा जाए जैसे बालक की अवस्था है डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना लेकिन गधे चराते तो नहीं उसे उस डिसिप्लिन में अनुशासन में जाना होता है अपने को उस ब्रह्म में मिटाना होता है तभी तो वो कह सकता है आम ब्रह्मास्म तो कहा भेद अगेश जीव और आत्मा के भेद को समझना होता है और समझने के उपरांत उसमें अपने को मिटाना होता है आनंद आत्मा है जीव नहीं है इसे भी धारण करना होता है आज आचरण आपसे पूछता हूं आप आनंद के विषय में क्या जानते हो आनंदमय अभ्यासात हम पूर्व सूत्र पढ़ के आ रहे हैं आप क्या जानते हैं? आनंद क्या होता है रसगुल्ले में आनंद है कि मिठाई में है कि विषयों में आनंद है कामुकता में है आनंद क्या होता है तो यहां कह रहे हैं आत्मा ही आनंद है और इस धरती पर कोई आनंद नहीं हम सब अज्ञान के वशीभूत पतंगे तो देखते हैं कारण नहीं खोज पाते हैं आनंद आत्मा ही है उड़ती पतंग को देख के भले हम अपने को आनंदित मान लें, लेकिन वो उड़ी आत्मा के ही तेज से है तो इसी प्रकार संपूर्ण अभिव्यक्तियां वाह जगत के सारे आनंद असत्य है सत्य तो आत्मा है इंद्रिया आनंद की अभिव्यक्ति होती हैं। स्वयं में आनंद नहीं हुआ करते उदाहरण देते हैं। मोर में आनंद की हिडोर आई तो वो नाचने लगा क्या नाचना आनंद है ना अभिव्यक्ति है सो इट एक्सप्रेसिस वो ऐसे अभिव्यक्त कर रहा है की हिलोर तो भीतर आई थी और उसी में समाहित विभूत अंग प्रत्यंग नाचने लग गया था नाचना नहीं आनंद है आनंद वो लहर है जो उसकी आत्मा से प्रस्फुटित हुई थी बछड़े के मृग शावक के आनंद के हिलोर आई वो बहने लगे नाचने लगे पुलाचे भरने लगे क्या नाचना आनंद है नहीं आनंद की अभिव्यक्ति है ये सारे जीव जानते हैं मनुष्य भूल जाता है कहता है सबसे बड़ा समझदार विषयों में आनंद नहीं होता आनंद तो आत्मास्त भाव है और आत्मा का विषय ही आनंद है कल्पना कीजिए आपके घर में बड़ा बढ़िया टीवी लगा हुआ है आप आनंद ले रहे हैं गाना चल रहा है म्यूजिक बज रहा है आप कह रहे हैं इसमें बहुत आनंद है और इससे तो बड़ा सुख मिल रहा है तभी टेलीग्राम आ गया कि आपके बेटे की अथवा बहुत नजदीकी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई तुरंत चले आनंद बंद हो गया ना टीवी वैसे ही चल रहा गाना वैसे ही हो रहा यदि ये से ग्रह आनंद होते तो ये क्यों खत्म हो गए भाई ये क्यों रुके टेलीग्राम ने टेलीविजन में प्रवेश नहीं किया टेलीग्राम ने नाचने में वे नहीं डाला गाने में विघ नहीं डाला बाकी रसों में वीर नहीं डाला फिर मेरे सारे आनंद उड़ क्यों गए और आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी से मान रहे थे कि हमको बाहर से आनंद आ रहा है क्या आनंद था वहां पर विषयों में अगर सुख नहीं होता हम सब आत्मा की ही उमंग को प्राणी कामुकता से लोभी लोभ से दंभी दंभ से मनाते हैं और तपस्वी तप में ही उस आनंद को अनुभूत करते हैं आनंद मायो अभ्यासात्म सुख एक आत्मा और आत्मा को पाने के लिए हमें अपने आप को इस जीव रूप को मिटाना होगा इसीलिए मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि मुझे उस ब्रह्म में ही ब्रह्म सदृश ब्रह्म को अर्पित होकर जीना होगा मुझे पूर्ण रूप रूपेण समर्पित होना होगा ये आज का ब्रह्म सूत्र है कि जब जब मैं सत्य से परे सत्य खोजता हूं सबसे बड़ा होता है। असर देवा देता हूं और दूसरों के साथ दंभ और मिथ्याभिमान के आचरण और व्यवहार करता हूं बैठता हूं मैं भूल जाता हूं कि समर्पण तो मेरा मुकद्दर ही नहीं है मैं दे ही नहीं सकता क्योंकि दंभ और समर्पण दोनों संग नहीं रह पाती सत्य मात्र इतना है कि हर सांस धड़कन जीवन का प्रत्येक हर बार भस्मी से लौटाता है मुझे वो जीवन एक अनंत यात्रा है और मैं हूं यात्री उसके बिना कोई यात्रा संभव नहीं है मां और पिता निमित्त मात्र माता पिता हैं अन्यथा सहायक है स्वामी सखा गाते हो ना वजन में एक तो नहीं एक तुम्हें आत्मा ही हम सबका है हम गाते भी हैं बजते भी हैं लेकिन स्वीकारते नहीं हैं फिर फिर दम्भी हो जाते हैं मैं करूं तो मेरा अनादर हो गया मेरी उपेक्षा उसने कैसे कर डाली ये बहुत बड़ी रोगी मानसिकता है इसमें निरोगता मत खोजो इसमें भक्ति मत देखो इस रोग से मुक्ति खोजो जो, जो दम है जो मिथ्या विमान है तो कहा वे देश शाज। कि आत्मा और जीव के भेद को मिटाने का प्रयास कर एक हो जा लेकिन ये कहे कि जीव और आत्मा एक है ऐसा नहीं है और आनंद आत्मा है जीव, जीव परमानंद की अवस्था में कब आएगा जब पूर्ण रूपेण आत्मा में डूब जाएगा समर्पित हो जाएगा सिय राम मैं जग जाएगा गाएगा नहीं तो इसलिए एक सनातन धर्म ने कहा कि हम ईश्वर गवाते अथवा बजाते नहीं हम तो प्रत्येक छात्र को ईश्वर बना दे और इसी के साथ ऋषा भी ले ले तो आगे फिर कथाओं में चले हमारे ऋषि हैं सुनाशेप आजीर गति आजीर गति सुनाशेप आजीव गति माने जो कभी लड़हड़ाता हुआ भटकता हुआ चले टटोलता हुआ अंधेरों में और सुनाशेप कहते हैं जो सोते में भी जागता रहे जरा सी आहट पर सावधान हो जाए यही तो माना तेरी जिंदगी है जो सो गया वो खो गया विषय वासनाएं भौतिकता है झूठे दम तुझे थक्कियां देते रहेंगे तुझे झूठे सपने दिखाते रहेंगे भ्रम के रूप उठाते रहेंगे सो मत जाना सदा परम में आत्मा में जागते रहना माया सुलाती है सत्य जगाता है यही हमारे ऋग्वेद के तीसरे ऋषि का नाम है और आज हाँ उनके पांचवें सूक्त की छठी ऋचा में हम हैं खुले, कहा कत स्पते वनस्पते वाह अथो इंद्राए पातरे सूनुम उलूखल याचकिच हम बराबर विचार में पाठ करते आ रहे हैं आत्मा में ज्योतियों की स्तंभाकार ज्योतियों की धड़कना एक ज्योतिर्व के समान है धोकनी हुई सांसों की धड़कनों की व्यापार है दौड़ती हुई धमनियों में रक्त की प्रवाह है, प्रवा है। जीवंत होते मुखरित होते जीवन की प्रतीकक्षण है सुदी है कल्पना है प्रत्येक तो अंश जीवन का मेरे शरीर का भी यात्री है और यात्री हूं मैं सोचता हूं एक स्थायी घर बना लो जबकि यात्री हैं हम शरीर के कोश कोश से और इससे पहले भी शरीर से पहले भी हम थे और इसके बाद भी रेजीव तो होगा शरीर केवल इस क्रम में यात्रा के क्रम में आया एक छोटा सा पड़ाव घर है जीव रूप यात्री है और जिस धरती पर बैठे हैं ये भी आकाश में निरंतर यात्रा कर रही है क्षीर सागर में सुंदर नीले घनेर जामुन के जैसी सुंदरता लिए एक द्वीप है जम्बू है ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है बाकी ग्रहों के साथ और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सूर्य सभी ग्रहों से अपनी परिक्रमा कराता स्वयं यात्री है सब कुछ हुआ वो स्वयं एक बहुत बड़े गलेक्सी देवलोक की परिक्रमा कर रहा है यात्री है वो भी और देवलोक भी शास्त्रों सूर्यों से अपनी परिक्रमा कराते हुए निरंतर आकाश में क्षीर सागर में इस दुधिया आसमान में निरंतर यात्राओं को प्राप्त है सारे देव ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं और इस चक्र को हमने सुदर्शन चक्र का महाविष्णु की उंगली पर जो सागर के अधिष्ठा चित्र बारे तो यात्री हैं ऐसा नहीं कि हम शरीर में सदा बैठे रहें हमें जाना होगा दो मार्ग एक सकाम मार्ग है धूम्र मार्ग है जिसका पित्रयान है जिसकी हम महाभारत तथा तो श्रीमद गीता महाकाव्य के पाठ में विस्तार से चर्चा करा है कि जहां जन्मते ही बारह दिन का सूतक बना बारह जन्मों की शुद्रता ओढ़कर आया जो था वेद की राह नहीं ली ये रिचाइया मुझे नहीं मेरी सासों और धड़कनों में और जब मैं समर्पित ना हो पाया अपने ही अंतरात्मा को मेरा दम्ब सदा आड़े आते रहा मेरी एठ मुझे सदा मेरे आराध्य से अलग करती रही तो इस एक जन्म की शूद्रता का एक दिन और जोड़ता मैं घर ही में पड़ा था बारह में एक दिन और जोड़ कर, लोग मेरे तेरह बना रहे थे और उस यान से जिस यान से, आत्मा यान से से आत्मा के द्वारा था जब उसमें जा सका तो कहा उपराम गति खोजो जिन पेड़ों के फलों से ये बना है शरीर इसका अब उसी की चिता बनाओ उन्हीं पेड़ों की लकड़ियों की और इसी पित्र यान से जो पितर हैं पेड़ हैं इसको बनाने वाले उन्हीं की गोद में इसका गमन करा दू आत्म देवयान अर्थात आत्मा में तब के द्वारा चुड़ नहीं पाया क्यों क्योंकि समर्पण इसके लिए संभव ही नहीं था मेरा घर मेरा परिवार मेरे बच्चे मेरा रूप मेरी उपलब्धियां ले गई इसको पित्रियान पर क्योंकि समर्पण की अवस्था में यह कभी था ही नहीं भजन वाली या गोपाल जी हम तेरे ऐसे नहीं होता है तुम अपने झूठे असत्य को दंभ को छोड़ सकते हो सच क्या है वही आज भी सड़ी हुई मट्टी को दुर्गंध को सुगंधित फलों और वनस्पतियों में लौटाता है वही उन्हें सुंदर दुर्लभ योनियों में लाता है कोई नहीं जानता एक कोष भी बनाना मरीज को घाव लग जाता है सारी मेडिकल साइंस उस घाव को नहीं भर पाती हम पट्टी फहा रखते हैं टांके भी भर देते हैं मदद देते हैं दवाइयों से शरीर को प्रकृति स्वयं भरेगी उस घाव को क्योंकि हम तो एक सिंगल लिविंग कोष बनाना नहीं जानते हम कैसे भर सकते हैं वही जानता है सारी मेडिकल साइंस सारी डिग्रिया बटोरने के बाद भी हम सिर्फ निमित्त हैं वही करता है अकेला डॉक्टर जो मट्टी को फिर फिर इंसान बनाता है वही सांस और देता है और वही बन के शबरी का राम उसे जीवन का एक एक क्षण देता है और हम अपने दम के अंधेरे हैं कि झूठ को ही सच मानते हैं और बड़ी ईमानदारी से असत्य कुछ को ही धारण किए हुए सत्यवादी बन के उम्र तमाम जी लेते हैं और कभी कुरीदते नहीं कभी मंथन नहीं करते यत्र मंथन मतते नहीं हम चाहते हैं कि कोई रेडी मिक्सर करके हमको दे दे और हम जय जय कर पुण्य मिल जाए ये कौन से पुण्य होते हैं जो तुम पालो कि तेरा भोजन ही तेरे तन को लगेगा तो तेरा मंथन ही तो तेरे लिए सत्य का मक्खन लाएगा यत्र मन हमें फुर्सत कहा है दम्ब की जिंदगी से कि हम बैठ के कोने में उस अद्भुत विलक्षण मौन को उभार पाए उस मौन में उतरकर अपने होकर अपने भीतर स्वयं को खोज पाए बड़ा दुर्लभ है और यहां फिर कह रहा है वो आज की रिचा में भी कहते हैं उपस्मा के ऊपर उठ ज्योतियों में रहा भीतर समादेश तो, अपने में समा स्थित हो जाते जो तुझ में आके समाज है हे आत्मा हे गोविंद जो वो हो समाधिश है जो तोड़ दे झूठे भ्रम सारे अरे कौन गुरु कौन चेला जब सचराचर का स्वामी हर घट में बैठा है भक्त मात्र की चरण रच हमारा फाल तिलक अब किससे कहें पहले तू चेरा और हम गुरु हो जाए बैठा है चराचर की धूल को माथे का चंदन बनाए यहां मिट जाएं जिससे वहां जी पाए वहां पहुंच पाए बहुत से लोग बैठे भजन गा रहे थे लखनऊ स्टेशन के पास में मेरे को दिल्ली जाना जी मेरे को दिल्ली जाना जी फिर गया दिल्ली बड़ी प्यारी है तो ऐसे सन्यासी भी बैठा हुआ था देखा बाबा हम दिल्ली के कितने बड़े भक्त हैं बोले हाँ हो तो भजन गा रहे थे बड़े सुंदर सुंदर ना भी सुन रहा था बोले तो क्या इस जिंदगी में हम कभी दिल्ली देख पाएंगे इसमें कौन मुश्किल बात है सामने स्टेशन है टिकट खरीदो रेलगाड़ी बैठ जाओ अगले दिन दिल्ली में ये तो हम भी जानते हैं तो बोले फिर बोले लेकिन ये बताओ हमारे घर द्वार का क्या होगा खेत खलियान का क्या होगा हमारी ठेकेदारियों का क्या होगा हमारे तो जाना दी गाओ बजो मकान दुकान जी बीबी नौकर संतान जी ये दिल्ली दिल्ली काोबिंद बजो राधे गोविंद झटके गो लिए जा रहे ये नाटक क्यों थोड़ी सी ईमानदारी नहीं ला सकते उस शंटिंग इंजन की तरह जो स्टेशन पे ही घूमता रहता कहीं ना जाता ना कोई गाड़ी ले जाता भेजोर आते गुरु भेजोरा ये सब क्या है उपमाते अब हम उठे प्रभु और वो समावेश मिट जाए आज तुम में वनस्पति वनस्पति वन का अर्थ जंगल भी होता है वनस्पति वनस्पतियों को भी कहते हैं लेकिन वैदिक संस्कृत में वनाशत का अर्थ है वन का सूर्य की किरणे ज्योतिया रश्मिया अपति माने अधिपति स्वामी ते वनस्पति तुमने हे छोटियों के स्वामी हे आत्मा वाह तो और तू तो ही तो है जो प्राण वायु होकर हमारे में वायु देवता के रूप में नारायण आप ही तो हमने व्याप्त है भी तथा विशिष्ट व्यापक वात्य अग्रमित अग्रित और आप ये हैं प्राण वायु बनकर हम भी निरंतर प्राणों का वायु का संचार करने वाले हमारे जीवन को गतिमान करने वाले आज आत्मा बाहर निकल जाए सब कुछ खो जाता है फिर नामदे नहीं लेती है नहीं कहते फलाना लेटा हुआ बोले नहीं फलाने की मट्टी है ये वो नहीं है अब उठा के ले जाते हैं राम राम सत्य है तीरे कारण वीवात्मे मोहक जीवन के क्षण हैं ये शुद्धिया हैं ये कल्पनाएं हैं ये जगमगाता जगत है वनस्पतियों से भरती ये ठंडी चल आज फिर उसी में समाधिष्ट हो जाएं क्योंकि उसमें समाधिष्ट हुए थे तो भस्मी से अन्न में आए थे उसी आत्मा के यज्ञ में समाधिष्ट हुए थे वनस्पतियों के रूप में तो दुर्लभ धन और ये जीवन के क्षण पाए थे आज उससे हटके मैं हूं ये दम्ब लिए क्यों जी रहे प्रत्येक क्षण यात्रा का उसी में मिटा के ही तो गुजारा था तेईस करोड़ गुणिया भी उसी की दया कृपा से जी के आए हैं आज भूल गए मुझको ऐसा क्यों हो तो यहां कह रहा है उपस्मते वनस्पति वह तो वी वात अग्रंथ और फिर अथो इंदिराए पातवे अथो माने आरंभ करें हमने शुरू किया था ना ब्रह्म सूत्र क्या कहा था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आओ अब आरंभ करें आत्म जिज्ञासा ब्रह्मसूत्र में जो ब्रह्मसूत्र है वही वेद है और वही श्रीराम कथा है गुरुकुल में तो कहा अथो इंद्राए पातवी आओ जो कर रहा पातव माने रक्षा करना भी है और पातव माने अपने को अर्पित करना है पतन को उसी में पतित हो जाना है मिट जाना है तो कहा अथो इंद्राए पातवी आओ आज इस रक्षक में आत्मा ने अपने आप को संपूर्णता से उतार दें मनसा वाचा कर्मना अर्पित हो शरीर भी मन भी भी मन बुद्धि विचार सब सत्य और सत्य आज आत्मा को अर्पित हो सुनो और उससे दोबारा वैसे ही उत्पन्न हो जैसे सदा होते रहे जब जब हम आत्म यज्ञ में समाये हैं हमने नए नए रूप पाए हैं तो दिव्य को चलो फिर धारण करें उन उसकी अमर ज्योतियों तो में बोलू खा मंथित होकर के करके मत करके मिल करके, आ, उसी में समाहित होकर के एक होकर आओ आज फिर एक नया ज्योतिर्ण जीवन पाए कि मनो से देवत्व की ओर बढ़े जैसे दसवीं से अन से नाना जीव में भटकते हुए हमने मानव बन पाया है मानव अब तेरी यात्रा रुक न जाए चल अगली अवस्था पाए हर असत्य का परित्याग करें और आत्मा में हो जाए यह आज की रचा है आपकी ये ऋचाए गुरुकुल में गुरुकुल में आपके पूर्वज अपने बचपन में सुनते ही नहीं थे प्रैक्टिस करते थे वो तो जब जीवन के उन कोमल क्षणों में मन के खाली घड़े वेद के भर जाते थे, तो वो सड़ी हुई आसक्तियों का गंदा सा जीवन नहीं जिया करते थे जैसे आज जीते हैं आप लोग तब शिक्षा के सूत्र थे कि छात्र स्वयं को जाने कि वो मट्टी से मनुष्य कैसे बना चाहे उसका सचराचर के साथ जुड़ाव क्या है वो कौन है कैसे आया है और कौन लाता है उसे धर्मांधता की बात नहीं थी खाली आंख नीच के मांगा नहीं जीवन के है। पूरी ईमानदारी से पढ़ते थे और वैज्ञानिक बनते थे क्योंकि सनातन धर्म की मान्यता है कि अनास्था दुर्भाग्य है अनास्था दुर्भाग्य है एक निर्धनतम अवस्था है लेकिन अंध महापाप है या अनास्था से बुरा धर्म स्वयं को जानने के लिए है अपने को पढ़ने के लिए है। एक जीवन जन्म भर तुम तो नहीं हो यदि होते तो क्यों पूछते स्वामी जी पिछले जन्म में मैं क्या था स्वामी जी वो जो मरा है उसके आगे कौन सी अवस्था में गया है? जब जबकि में शरीर तो तुम जला आए फिर मुझसे क्या पूछते हो क्यों क्योंकि शरीर वो घर था जिसे आत्मा ने बनाया था जहां माता पिता मात्र निमित्त थे बनाया आत्मा नहीं था और उस घर में जो बाहर जो टेनेंट बनके के किराएदार बन के आया वो जीव आत्मा था और आत्मा जो जनक था जो उसको बराबर पालता रहा इस घर में ग्रे ग्रह पूर्व की रिचा हम पढ़ के रहे तो ये क्यों भूल गए किस घर से तो बेघर हो गए जरूर फिर घर होगा कौन सा तुम्हारा ये नाते रिश्ते तो जाएंगे तेरे, फिर नातेदार तेरे रिश्ते तेरे अपने होंगे कौन और आसक्तियों की सड़े हुए जीवन अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए पढ़ाते औलादों को तुम लोग किसी स्कूल की पाठशाला में अब ये बाकी है कौन पढ़ाता है और वेद के इन्हीं गंभीर रहस्यों को हम अतीत की विलक्षण कथाओं के द्वारा सुनाया करते थे जैसे कि हमने आपको सूर्य और संघ की कथा सुनाई जिनके तीन संतान हुई मनु यम और यमुना काल और काली फिर मनुक्स की संपत्ति में जो मनु का विवाह हुआ शत्रुपा से तो उससे जो संतान हुई उनका नाम इक्ष्वाकु वाहु है भरत वंश के प्रथम पुरुष इक्ष्वाकु ही माने गए हैं भगवान राम इक्षवाकु वंश ही दशरथ जी इक्ष्वाकु वंश से और सारे महाभारत में भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि भारत नाम की संस्कृति और जाति जो सबसे पहले इस भूखंड पर जम्बोद्वीप पर इस प्लेनेट में उतरी थी जब ये एक ही जुड़ाव था इसमें और सारा जल जो उतारा था वो ग्लेशियर्स में था उस समय जिस महाभूखंड पर जीवन को उतारा गया था उसी का नाम भारत संस्कृति ने भरत से भरत अर्थात परमेश्वर है किसी राजा का नाम भरत होने से भरत का वो नहीं होता भरतम भरन्तम भरतारम तो भरत के के द्वारा अर्थात ईश्वर के पुत्र होने से इक्श्वाकू होने से ही आप सब लोग भारत कहा थे भारतस्य से अपत्यम भारत बाकी जितने भी कालांतर नाम उपजे वो आपके सही नाम नहीं दुर्भाग्य से अनाप शनाप गालियां हैं वो चाहे जो तो कि इस प्रकार जो वंश चढ़ा इस भूमंडल पर वो इक्शवाकु है मनु के बेटे हुए सूर्य से ये पुत्र मनु मनु से हुए एक और फिर ये ज्ञान गीता में भी भगवान ने कहा उसके बाद ये ज्ञान लुप्त हो गया और हे अर्जुन मैं उसी मनु के ज्ञान को पुनः प्रतिपादित कर रहा हूं तो स्पष्ट है कि कृष्ण के काल में ये मनु का ज्ञान लुप्त है ऐसा महाभारत कह रहा है वो ओर हरिओम एक लंबे अंतरालों के बाद जब भूखंड टूटे ग्लेशियर पिघले भयंकर उल्का भात हुए और एक प्लेट से बना ये प्लेनेट पानी के कारण कई प्लेटों में बटा और ये प्लेटें तैरती हुई, जगह जगह जाकर के नए नए द्वीपों में बदली तो उनके नए नामकरण हुए और नाव की कल्पना सारी मानव जाति में एक कल्पना ही नहीं एक चुभन बन के कहीं ये नोहा की नाव बनी तो कहीं ये चाइनीज की ड्रैगन नाव बनी, और हमारे यहां ये मनो की नाव का आई सारा प्लेटर तैरता हुआ आया, और मैं प्रकट हो रहे इस की, पर एक खूंटी पर आकर टंगा और आज भी सारा विश्व इस बात से एक मत है कि संपूर्ण भारतवर्ष एक तैरती हुई नाव है और केवल हिमालय की एक खूंटी पर रुका हुआ है जो आपने महाभारत में पढ़ा जो आपने अन्य पुराणों में पढ़ा वो सत्य है और आज भी वी फ्लोटिंग बोट यही मनु की नाम तो जब लौट के आए तो वेदों का पुनर्संकलन हुआ संस्कृति का पूर्ण विनाश हो चुका था जहां जहां प्लेटें हुई वहां वहां श्री राम संस्कृति गई क्योंकि ये राम के काल के बहुत उपरांत और अब जब हमने धनुषकोड़ी जो पुल है लंका और भारत के बीच में जो उसके टूटे हुए अवशेष है उनकी भी हम लोगों ने कार्बन डेटिंग कर ली है कि वो 19 से साढ़े उन्नीस लाख साल पुराना पुल है तो इससे भी स्पष्ट इस है कि ये हमारी अंदाजे होते हैं अब 19 लाख से 25 लाख साल के बीच में कहीं पर भी ये पड़ सकता है तो इससे पूर्व की श्री राम कथा और उसके काफी समय के उपरांत ये प्लेटें टूट के बही और फिर इनका पुनः नियोजन इस प्रकार नाना द्वीपों में सागरों में हुआ क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो गए थे तो ये नया रूप आया उस कथा को जो अतीत के गंभीर अंतरालों में सोया हुआ एक श्वाकु वंशीय महाराज दशरथ और श्री राम का जो चरित्र है मेरा गुरु को उसे खोना नहीं चाहता है वे हमारे आराध्य है जिन्होंने धरती पर जीवन उतारा वे तो सचमुच हमारे विधाता हैं भगवान हैं सब कुछ हैं हम उन्हें कैसे खो सकते हैं लेकिन खाली उनका इतिहास गा लेने से तो मैं वेद नहीं पढ़ा सकता हूं इसलिए उनकी कथा घटघटवासी बनाई गई हर घट में बसे हैं राम तो हर घट में बसी रामायण तो गुरु गुरु में राम कथा हम दोनों भाव में सुनाते हैं क्या आप अपने उस पूर्व पुरु पुरुष का गर्व से ध्यान कर सकें जिसने इस धरती पर जीवन उतारा था जिसने इस मृत भूमंडल को जीवंत किया था जिसके वंशजों ने हम उन्हीं की गाथा सुनाते वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है वो गोरे काले चिट्टे नीले पीले की बात नहीं है वो तो प्राणी मात्र को लाया है इस भूमंडल पर जीवन तथा तो ही यहां पर? कोई कहे कि वो मेरे हैं तेरे नहीं हैं, ये सब मूर्ता की बातें हैं, और वही बसा है हम में क्योंकि हमें बसना है उसमें हमें राम जैसा शील हो हमें राम जैसे गुण हो हमें राम जैसा व्यवहार हो हमें राम जैसी साधुता हो हमें राम जैसी दया कृपा हो तभी जीवन सफल है खाली भजन से कुछ बनने वाला नहीं है और हम हैं कि खाली भज करके उनसे कुछ पा लेना चाहते हैं आप जब भी बाजार में जाते हैं जो बढ़िया वस्तु मिलती है मैं और मेरों के लिए ले लेते हैं बेटे को ठीक है तो वो पिताजी के लिए ले ले, ले शाल उन्हें बहुत अच्छी रही ठंड में गर्म करेगी अपनों के लिए जो अच्छा लगा वो हमने खरीदा नहीं थे हमारे तो बस रान ही नहीं थे वहां हम सिर्फ पाने गए थे ये और दे देना मेरी लाटरी निकलवा देना मेरी बेटी की शादी करवा देना मेरे बेटे की नौकरी लग जाए बस उन्हें कभी कोई प्यार नहीं दिया हमने बोलो ये भक्ति है क्या कहते हो भक्त भक्ति करते कभी सोचा तुमने कि ये तो बंगो नहीं रहेंगे जो बसा है मुझ में जिसकी दया से हूं मैं क्या वो भी मेरा है मैं मानता हूं इतनी बड़ी उपेक्षा शिवे कहा कि जिसका दम नहीं मरता वो भक्ति के कभी दर्शन भी नहीं पाता उस नौछावर को क्या जाने है? जब रोमांचित होकर मन इंद्रियां सर्वस्व उनके मनोहारी रूप में समा जाता है और अंग प्रत्यंग उसी की ज्योतियां और रोमांच बस जाता है फिर दिन कहा गया राहत क्या हुई किसे पता तुम क्या जानो उन क्षणों का अमृत क्या होता है हर पीड़ा को सुख मानते हो तुम क्या जानो सुख क्या होता है हम कथा नहीं है कि तीनों पत्नियों के उपरांत भी महाराज दशरथ को संतान प्रत नहीं हुई अवध को उत्तराधिकारी नहीं मिला है अवध को उत्तराधिकारी नहीं मिला है वशिष्ठ मुनि ने समझाया कि वे यज्ञ कराए ऋषि के आश्रम में गए विनती की और ऋषि ने कहा कि वे पधा और यज्ञ हुआ और यज्ञ से अग्नि देव प्रकट हुए हम कथा के विस्तार में ना जाकर के तत्व के विस्तार में रहेंगे सीमाओं में तो अब आप टीवी सीरियल में देखते हो ऋषि कहते हैं साधक को और ऋषि कहते हैं इन पेड़ों को ये ऋषि हैं ये सिर्फ तपते हैं ये धर्म की ध्वजा है याद ही कि पूर्वजों की भंसने में हो निष्काम भाव से आन में आपको लौटा देते हैं ये ऋषि है ले जाओ ग्रहण कर लेना पुनः आत्मा की कृपा से अपने संतति में लौटा लेना तुम्हारा ही पूर्वज है बधाई देता तुमको मुझे कोई बदले की भावना नहीं चाहिए पेड़ पैसे नहीं मान मानता कौन है जो उस बाग का मालिक है एक रावण है वो कहता है ये मेरे ऋषियों का रक्त है दान लगा जा जानकी भी उसी रक्त से प्रकट होती है सारी जीव आत्माए पेड़ों के रस से ही टूम आपको ये शरीर मिला ये जन्म पाया तो यज्ञ के द्वारा ही आपको संति भी प्राप्त प्रा, यज्ञ से जो प्रकट खीर हुई गुओं का दूध अनस्पतिया वही जब अग्नि में ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ हुए दोनों तो ने ही रक्त के कणों का रूप पाया और गर्भ में भी ही तो शिशु का रूप पाए थे मैं आपको आपकी कहानी सुनाता रहा और आप मधोशी में किसी और की कल्पना सजाए बैठे थे आज भी उसी खीर से तो हर घर में बच्चे होते हैं बोले होते हैं या नहीं आज भी तुम उस खीर का अर्थ न लगा पाए मेरे हैं स्वामी जी अरे जिसने बनाए उसके कि तेरे तू तो एक कोष भी नहीं बनाना चाहता अरे दम भी खोला खी हंग सब राम के बस राम के लेकिन स्वामी जी कोई अंगूठी जंतर मंत्र भी मिल जाए <laughs> तत्व तो ही जंतर मंत्र है उसे तत्व तो से जानोगे भी। भीतर की आंख खुलेगी सब कुछ पा जाओगे तो महाराज दशरथ ये खीर प्रकट हुई है आप ले जाओ अग्निदेव ने दी और अपनी पत्नियों को खिलाओ यहां नाटक करके दिखा रहा हो लेकिन खोजो मर अपने तुम सब उस खीर के ही तो बने हो वाह न वो भोजन वो, वो दूर वनस्पतियां यदि देह में आकर के यज्ञ ना हुई होते हैं। अरे तो तू आता कहां से रूप पाता कैसे हाँ। और टीका टिप्पणी है कैसे हुआ क्यों हुआ, हुआ? अनगल तब तो नहीं जानेंगे कि मैं आपको आप ही की कहानी आप ही के अनंत अतीत में उस पूर्वज के को भी सम्मुख रख के सुना रहा हूं जो आप सबको लाने वाला है जो आप सबका भगवान है इतिहास में भी है अध्यात्म में भी है वह आपके गंभीर अतीत में खड़ा है और आपका वर्तमान का प्रतिक्षण बना हुआ है वो ही राम है सच हो महाराज दशरथ ने खीर यदि दो हिस्सों में बांटी आधी के कई को दे दी और आदि कौशल्या जी को दे दी तो उन्होंने एक एक अंश हम अपना अपना निकाल के सुमित्रा जी को दिया और सबने खीर खे, खाई और इस प्रकार कौशल्या से प्रकट हुए मरियाला पुरुषोत्तम श्री स्वयं महाविष्णु अवतरित हुए क्योंकि हर देह से जब शरीर प्रकट होता है तो उसमें आत्मा और जीवात्मा दोनों रहते हैं ईश्वर तो सदा प्रकट होता है क्योंकि वही तो जीव का रक्षक है पूर्व के ऋषि में मधुचंदा में हम पढ़ के आए थे इंद्रेण संग ही द्रक्षसे से सं अभी भूषा समान अवर चसा इंद्रेन संग ही दृक्ष से ब्रह्म ज्वालाओं में संग संग गए थे जीवात्मा आत्मा जब यज्ञ की ज्योतियों जो, में सामग्रियों के साथ तभी तो मोती जैसा एक नवजात शिशु प्रकट हुआ था क्योंकि उसमें आत्मा भी है उसमें जीवात्मा भी है और सामग्री उसके शरीर का रूप लिए हुए दो समान वर्चसा और सचराचर के आनंद के लिए एक नूतन सृष्टि हुई है और निरंतर हो रही है पर हमने तो कहा यह जात मेरी वो गोत्र मेरा वो फलाना मेरा हम भूल गए कि हम सबका जनक जब है तो कहाँ है दो तो? वो सामाजिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं समाज को सुव्यवस्थित करने के भाव हो सकते हैं ब्राह्मण क्षेत्रीय वैशिशु अन्य एक नाश थे सत्य रूप में तो हम सब एक है वो तो भेद है ही नहीं तो तो तो तो बाहर हैं, वो है वो सांप्रदायिक धर्म है वेद आत्मा अनंत की राह है उसे समझना होता और इन कथाओं के द्वारा ही हम वेद की रिचाओ को बच्चों को पढ़ेंगे सरल सरस करके और उन्हें राम की जैसा चरित्र दे के चेंगे नहीं तो शिक्षा किस काम की हाँ जी शिक्षा ना होने से केवल लुप्साएं इच्छाएं और तृप्तियां जीते हो अजनबी के साथ भले जी जाओ अपने तुम्हें बहुत फलते हैं क्यों क्योंकि सारे रिश्ते झूठ के जो है अगर सच होते तो तुम लड़ते क्यों रिश्ता भाव का है ना ये रक्त संबंध है ना ये इंद्रियोचित संबंध है ये सब झूठे हैं ये सब नकली है यदि ये असली होते तो पिता और पुत्र का भाव हटते ही बात बेटे मुकदमा क्यों लड़ रहे हैं एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? भाव गया है। तो रक्त संबंध की कोई बात ही नहीं करता पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन क्यों हो जाते लेकिन अंधे जो मन के अंधे हैं वो इन संबंधों को ही मानते हैं खुल जाती है आंख उनकी वो भाव संबंध जो आत्मा का अमर संबंध है उसमें लौटाते हैं और सत्य तो वही जीते हैं बाकी सब झूठ जीते हैं बड़े धर्म पूर्वक सच के नाम पर बंध आप झेलते हो जीते नहीं हो भाव ही संबंध है और जीव और आत्मा का भावात्मक बंधन भावात्मक सम्मिश्रण ही मोक्ष का द्वार है और कोई रहा तो चारों को संतान रहने की प्राप्ति भी हम कथा में है अवध धन्य हो गया अवध का हम पहले भी कर चुके हैं अवध माने जिसका कोई वध ना कर सके और वो शरीर है जब तक प्रभु न जाने कौन किसका वध कर सकेगा कहा जहा राम तहा अवध निवास हो जब तक आत्मा है श्री राम है तभी तक ये शरीर अवध अवध है राम गए गई अयोध्या फिर वध हो जाता है तो आश्चर्य में बचपन मेरा पढ़ लेता है कि मेरी कहानी गुरुदेव मुझे सुना रहे हैं पेट के रिचाव में मुझे अमृत दे रहे हैं और आज सफेद दाढ़ी हो जाती है कमर झुक जाती है और तुम राम कथा का राम तत्व तो नहीं ले पाते खाली रस लेके भाग जाती और वो रस भी कैसे जो तुम्हारे जीवन में ना उतरे तुम्हें पचे ही नहीं खाली बदज में कर गए थे तत्व से जानो कऊ माने असंख्य शल्या माने शूलों को धारण करने वाली जो असंख्य पीड़ाओं को ले धरती माता का नाम है दिग्वेद में कौशल्या कहू माने असंख्य शल्या शूलों को चुभन को सहने वाली धरती माता है जब मैंने खेत को जोता कौशल लिया तो माने इन सारी पीड़ाओं को झेल के मुझे दिया फल और जीवन ये मातृत्व है जिसके पास ये मातृत्व है जिसके पास ये भाव है उसे मिलेंगे भाव श्री राम बाकी माला फेरो फेरते रहना यदि मन नहीं बुला, यदि भाव नहीं जगा तो तुम राम को कभी पा नहीं सकते राम तुम्हारे सामने कभी प्रकट नहीं हो सकते रगड़ते रहना मालाएं तुम स्वभाव बदलोगे तो प्रभु पाओगे और तुम्हें स्वभाव संकल्प पूर्वक बदल ले ये भाव श्री राम है कई को हुए भारत के कई कौन है जिज्ञासा मनोवृत्ति है हम पहले भी कहा है वैसे भी जो इस मन दशरथ की तीसरी पत्नी है जिज्ञासा समर्पित भाव सबके साथ समान भाव से न्याय पूर्वक जीना ये सुमित्रा है सबके सुख का हेतु बन के जीना ये मन की मनोवृत्ति कौशल्या है के कही जिज्ञासा है साधारण भाषा में कहते हैं ना के कह कही कहे कही कहने कही के कही ये जिज्ञासा मनोवृत्ति है ये जिज्ञासा जब कौशल्या सुमित्रा और दशरथ के प्रति अर्पित होती है तो ये भक्ति में रथ भरत भाव को प्रकट करती है तो भारत जी प्रकट हुए हैं जो भक्ति का संपूर्ण स्वरूप है जीवंत रूप है जिज्ञासा मनोवृत्ति से लेकिन यही जिज्ञासा जब मंथरा के साथ जाएगी अवध मिटा के रख देगी तो मंथराओं से अपनी जिज्ञासाओं को दूर रखना और क्योंकि जिज्ञासा इतनी सुंदर होती है कि सुबह से शाम तक मेरा मन इसी में फंसा रहता है इसलिए दशरथ को तीनों वाणियों में अतिशय प्यारी है के कही जिज्ञासा हम सबको ये मेरी कथा है समय काल सुना रहा मुझको और मेरा ज्ञान देखो कि मैं अपने को अलग करके ही इसे सुनना चाहता हूं इसमें भूल मिल के अपने को खोजना नहीं चाहता जो हर भक्ति भक्त का दे समर्पण अर्पण के बिना रूप पाओगे कैसे रूप अपने ही सजाते रहे कैसे देख पाओगे क्योंकि सजने वाले फिर दर्शन नहीं पाते हैं। जब रूप बीटे मेरा तो प्रकट हो रूप उसका जब मैं मरे मेरी तो मिल पाऊं मैं उसमें उसी में मिला साधारण बात है हेज बात है लेकिन हम विषयों की पतंगे देख रहे हैं समाधान की उंगुली नहीं खोज रहे खाली समस्याओं में भाग और सुमित्रा जी के संभाव से प्रकट हुए रिपुशूधन शत्रुघ्न और सुमित्र जी से राम रूपी लक्ष्य को जीवन को ही लक्ष्य मानकर स्थिर रहने वाला मन लक्ष्मण और यू ये चार भाव मन की मनोवृत्तियों से हम सबके जीवन में यदि प्रकट हो हमको हमारे जीवन का अमृत मिल जाए कहा कि जिसने पहले विषय वासना रूपी शत्रुओं को नहीं मारा जो शत्रुघ्न नहीं हुआ वो भक्ति में रत भरत नहीं हो सकता जो विषयों को ही गुणधर्म बनाए बैठे हैं उन्होंने तो शत्रुघ्न जीवन में मारे कैसे बढ़ पाएंगे ये मैं मेरा यह विषांतता मरे तो शत्रुघन जी और आप कहते हो स्वामी जी शत्रुघन जी से हमें क्या लेना हमें तो इन शत्रुओं से मतलब है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके साथ तो हमारा घर गृहस्थी है इन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं जबकि मेरी कथा कह रही है शत्रुघन बन इन सबको मार दे इस असत्य और अज्ञान का त्याग कर तभी भक्ति का पहला क्षण भक्ति में रथ भरत हो पाएगा और जब भक्ति में रथ भरत भाव आएगा तभी तो तेरा मन श्री राम रूपी लक्ष्मे स्थिर होगा मन योगी लक्ष्मण होगा तो तू श्री राम पाएगा